जगदेकबंधुत भगवेको हे मोक्तियक यतीन्द्र शिरो मणे मद पालय निज शगत तामो नमो गुरु गुरदेव नमो कबीर शकृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप सत गुरु को कीजे जे बंदगी कोटि कोटि परणाम कीतन जाने भृंग को गुरु कर ले आप सतगुरु की कृपा से आज इस शुभ अवसर पर जैसा कि आपने महं गुरुशरन साहिब से ये सुना कि यह पवित्र अवसर है शुभ अवसर है महंसे दिनेश जे साहेब के अग्रज भाई के इस मकान में आज इस मंगल में पूजा विधान की रचना हुई और मकान का जो निर्माण चल रहा है इस मंगलमय पूजा के विधान से इस पवित्रता को प्रदान करने वाली पूजा आज इन्होंने अपने संकल्प से जो पूजा रखी और इस संकल्प की पूजा में योग संयोग से भारत भूमि से अनेक महंसाहे भक्त हंसजन और आप मॉरिसस के सभी महन साहेब यहाँ विराजित हैं इन सब का दर्शन लाभ आप परिवार को मिल रहा है सदगुरु कबीर साहेब का बताया हुआ जो उज्जवल और पवित्र विधान है इस उज्जवल पवित्र विधान को जब संकल्प के साथ कोई भक्त हंस संत महंत आयोजन करते हैं इस मंगल पूजा विधान का आयोजन करते हैं तो उनके सारे जो संकल्प है सारा विधान है सदगुरु की कृपा के साथ उसके जीवन में वो विधान का निवास होता है वो विधान चलता है और यही इस भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि सदगुरु की भक्ति का मार्ग को सात्विक भक्ति कहते हैं यह सात्विक भक्ति संतों भक्ति सतो गुरुवानी साहिब इस जगत में इस संसार में जो भक्ति लाए उस भक्ति का नाम सतोगुण सतोगुणी भक्ति और सतपुरुष की भक्ति इस साहिब के द्वारा प्रसारित भक्ति को सतोगुणी भक्ति कहते हैं संसार में और भक्ति पहले से चल रही थी जिसमें अनेक प्रकार की भक्ति आती है और उस भक्ति भक्ति सूत्र में भक्ति शास्त्रों में श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चनम वंदन दासन ये भक्ति के रहस्य बताए गए हैं कि इतने प्रकार की भक्ति होती है लेकिन सदगुरु कबीर साहेब ने इस सब भक्ति के मूल में जो सतपुरुष की पूजा विधान लेकर आए उस पूजा विधान में सत्पुरुष की पूजा के साथ साथ दिव्य गुरुदेव जिनके दर्शन से जिनके वचन से और जिनके उपदेश से हमारे जीवन में चाहे हमारे घर में हमारे आश्रम में हमारे मकान में किसी भी जगह इस मंगलमय पूजा विधान से समस्त भक्ति का निवास होता है ऐसे भक्ति सदगुरु कबीर साहेब ने धर्मदास साहेब को दी और धर्मदास साहेब ने बड़ी विनम्रता भाव से उसे अपने शीश पर उठाकर इस संसार में चली इसीलिए कहा जाता है कि धर्म को सुनना ये तो बहुत लोग धर्म को सुन लेते हैं लेकिन धर्म के ध्वज को लेकर चलना ये किसी किसी वीर पुरुष का काम होता है क्योंकि धर्म के ध्वज को आगे जो लेकर चलता है उसको तो बहुत कठिनाई होती है और उन कठिनाइयों को पार करते हुए भी जो धर्म के ध्वज को कभी नीचे नहीं होने देता झुकने नहीं देता ऐसा जो पुरुष है साहब कहते हैं वही इस भक्ति के मार्ग पर शूरवीर होते बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा जीवन तो चल ही रहा है अच्छी नौकरी है अच्छा बिजनेस है अच्छा सब कुछ है फिर गुरु करने की क्या ज़रूरत बहुत सारे लोग क्योंकि हम तो सारी जगह घूमते हैं ना तो लोग पूछते हैं कि गुरु करने की क्या जरूरत गुरु का विधान शास्त्र वेद उपनिषद तुम्हारी विद्या तुम्हारी कला तुम्हारी जितनी भी कलाएँ हैं जितना भी तुम्हें गुण धर्म है उस सबसे वो परे उस सबसे परे इसलिए कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा होती है और गुरु का ज्ञान जिसके अंदर प्रवेश करता है उसको दूसरे ज्ञान से दूसरी कला से दूसरी विद्या से उसको क्या फायदा है क्या महत्व है इसको वो स्वयं अपने जीवन में तुलना करता है देखता है गुरु की कृपा का प्रवेश जिसके जीवन में होता है वो कृतार्थ नहीं होता राई से पर्वत करे पर्वत राई राई से भी वो पर्वत बना देते हैं एक आपको उदाहरण कि गुरु गुरु का जीवन में क्या महत्व है आज से डेढ़ सौ साल पहले वो जो कबीर बट है ना कबीर बट कबीर बट तो छह सौ साल पहले और कबीर बट से लगभग पचास पचपन किलोमीटर दूर हरसुंडा नाम की एक जगह है वहाँ गांव जंगल के नज़दीक एक छोटा सा गांव था उस गांव में कुछ गाँव के जनजाति लोग रहते थे मतलब गांव जंगल के निज़... किनारे जो निवास करने वाले हैं तो उसको जनजाति कहा जाता है जिनको बहुत सारी सुविधाएँ नहीं हैं शिक्षा की सुविधा नहीं थी मोटर गाड़ी की सुविधा नहीं थी बहुत सी सुविधा नहीं थी उसको जनजाति करने वो जनजाति लोग वहाँ उस गाँव में निवास करते थे और वो जो जनजाति थी वो शिकारी जाती थी शिकारी मने जंगल में रहने वाले जंगल की लकड़ी काटना या जंगल में शिकार करना यही उनका काम था तो एक दिन उसमें के एक परिवार का जो व्यक्ति था वो जंगल से शिकार करके लौट रहा था उस समय तो धनुष तीर तीर धनुष से शिकार करते थे वो तो धनुष तीर लेकर के वो शिकार करके लौट रहा था जैसे ही वो अपने घर को आ रहा था इधर से उनको एक संत जाते हुए दिखाई पड़ा तो दोनों का मिलन हो गया रास्ते में ही दोनों का मिलन होगा संत जी ने उससे पूछा उसको रोक करके कि तुम कहाँ जा रहे हो और तो उन्होंने कहा कि मैं जंगल से शिकार करके घर जा रहा तो उसने पूछा कि ये तुम्हारी झोली में क्या है वो जानते तो थे साहब कि इसकी झोली में क्या है क्योंकि उसके उसके हाथ में धनुष बांध था तो उसने कहा कि ये मैं जो शिकार करके पक्षी ला रहा हूँ ये पक्षी इसमें हमारे उड़े तो कहते हैं उस सदगुरु ने उसकी झोली को ऐसा हिला दिया तो सारे पक्षी उड़ गए और उन्होंने उन, सदगुरु ने उसको कहा कि देखो ये तुम्हारा काम नहीं है पक्षियों को मारना जीवों का हिंसा करना तुमको तो मनुष्य शरीर मिला है ये तेरा काम नहीं है ऐसे सदगुरु ने उनको उपदेश दिया और माला टोपी सुमरणी और संग और चरणपाद का ये पांच चीजें उनको दी और वो कहते हैं संत चले ये व्यक्ति जब उसको घर लेकर आया घर वाले सोचे ये तो धनुष बान लेकर गया था अब अब तो माला टोपी सुमरणी कंठी लेकर आ गया वापस लोगों ने सोचा कि कहीं धनुष बाण से किसी साधु को तो नहीं मार दिया इसने और उसके सला माला टोपी सुमरणी लेकर चला आया अब घर वालों को क्या पता कि उसके साथ क्या क्या घटना घटी ये सब लेकर के आ गया पांच दिन तक उसको नींद नहीं आती थी कि मैं क्या करूं इसको क्योंकि जीवन भर तो मैंने धनुष चलाया ये माला टोपी सुमरणी का क्या होगा पांचवे दिन उस संत का फिर उनको घर पर दर्शन हुआ और घर पर दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि इसी जगह बैठकर तुम भजन करना और हर पूनम को हम पूनम व्रत रहते हैं ना हर पूनम को तुम जो है अन्न दान करना ये दो बचन साहब ने कहा वैसे ये बचन साहब ने और भी पहले कहे थे छह सौ बरस पहले करते है ना कहते हैं ना नही कबीर कमाल से दो बातें सीख ले कर साहब की बंदगी और भूखे को कछु दे ये बचन साहब ने कहा यही बचन वहां भी कहा बंदगी करना मने साहेब का भजन करना और भूखे को अन्नदान करना पूनम के दिन अन्नदान जरूर करना ये दो चीज़ें उनको बताई और साहेब वहाँ से अंतर ध्यान हुए दो वचन से ही उसके जीवन का सब कुछ बदल गया और आजीवन उस जगह को छोड़कर वो कहीं गया नहीं आज भी उस हरसुंडा की जगह पर उसी साहेब कि तब से साहेब के वचन से एक उत्तरी आरती हुई थी आज भी हर पूनम को वहां हजारों लोग आते हैं वहां भोजन भंडारा होता है साहब का भजन होता है अब रहस्य क्या है ये जो लोग पूछते हैं ना मैं तो अच्छा पढ़ा लिखा हूँ अच्छा जॉब है अच्छा घर है अच्छा मकान है गुरु की क्या जरूरत उसके लिए ये उपदेश है उसने अपने जीवन में ना कोई वेद पढ़ा ना कोई शास्त्र पढ़ा ना कोई तप तपस्या की लेकिन गुरु के एक क्षण के दर्शन से क्षण मात्र के दर्शन से क्षण मात्र के वचन सुनने से वेद शास्त्र पढ़कर भी जो पार नहीं पाता उस पार को वो पा लिया उस पार को उस उस शिकारी का जीवन जो जीता था उसका जीवन बदल गया इसलिए कहा जाता है गुरु की कृपा जिस शिष्य पर होती है काग से हंस किया और करत न लागी बात कहते हैं काग से गुरुदेव हंस बना देते हैं और उसको करने में समय नहीं लगता और तुम जब एक डिग्री पाते हो तो पंद्रह वर्ष पढ़ना पड़ता यूनिवर्सिटी में और वो कोई पास हुए कि फेल हुए इसका भी कोई ठिकाना नहीं पढ़ना पड़ता है ना यहाँ तो, तो साहब कहते हैं काग से हंस किया और करत न लागी बात गुरु की कृपा गुरु का दर्शन गुरु का उपदेश काग में जीवन जीने वाले व्यक्ति को हंस बना देता है और उसमें समय लगता है इसको कहा जाता है गुरु के इसलिए ये गुरु का महत्व है गुरु के गुरु के जीवन में प्रवेश करने से सभी वेदास्त्र उपनिषद जितना भी तुम्हारी कलाएं हैं सब कला से पार ले जाने का विधान गुरु के विधान में उस दो शब्द में कर साहेब की बंदगी और भूखे को कचुदे इसी में ही उस शिष्य का विधान था सदगुरु की बंदगी सदगुरु का भजन सदगुरु का सुमरन और पूरा जीवन का रहस्य को ने अपने उस विधान में देखा तो मार्ग बदला इस तरह से गुरु की कृपा जब तक प्रवेश नहीं होती है जीवन में तब तक मार्ग बदलता नहीं इसलिए जो ये कहते हैं कि मैं तो सब गुणी हूँ सब चतुर हूँ लेकिन समर्थ गुरु के वचन सुने बिना तुम्हारा अंधकार मिटता नहीं है और मैंने तो देखा है अपनी आँखों से देखा है कि एक व्यक्ति के घर में गया वो बुढ़ा था बहुत लेकिन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने के बाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा था लेकिन जब उसका अंतिम समय था तो मैं जब गया तो वो घाट में पढ़ा था वो क्या बोलता था क्या सुनता था वो खुद नहीं समझता था वो क्या बोल रहा है क्या उसके मुँह से निकल रहा है वो खुद नहीं जानता तो जितना यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो सारी विद्या तो खत्म हो गई ना अपने जीवन में ही वो काम नहीं आया हमें अपने जीवन में काम नहीं है हमारी चेतना तो शून्य हो गई वो विद्या कहाँ गई जिसको हम यूनिवर्सिटी में कहते हैं गुरु कृपा जब होती है तो अंतिम अवस्था जब आती है तो भक्त की चेतना जगती है वो बंद नहीं होती है वो मिटती नहीं है वो अंधकार में नहीं जाती है वो चेतना तो जगती है इसलिए साहिब कहते हैं ना जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद ये पूरन परमानंद का जो मार्ग है उसको सदगुरु ने दिया है इसलिए कहा जाता है जगत विद की विद्या जहाँ समाप्त होती है गुरु की विद्या वहां से चलती है समझे जगत की विद्या जहाँ समाप्त हो जाती है उसके बाद जो अंधकार आता है उस अंधकार में कोई उजाला जला सकता है तो वो गुरु का शब्द है क्योंकि उसके आगे अंधेला है उसके आगे ज्योत जलाने का कोई विद्या तुम्हारे पास नहीं है कोई विधान तुम्हारे पास नहीं है तब तो वो गुरु का विधान है जब तुम्हारा जीवन में समस्त विद्या का अंधकार मिट जाता है अंधकार आ जाता है तो गुरु की विद्या वहाँ जलती गुरु का शब्द वहाँ जलता यह है गुरु गुरु करने का फायदा यह है गुरु कृपा का फायदा इसलिए हमारे साहेब के मार्ग में गुरु के शरण में आना जब से सदगुरु शरण आए तब से दूसर जन्म कहा जब से गुरु के शरण में शिष्य आता है उसका दूसरा जन्म होता है और यही वह जन्म है जो उसकी अंतर चेतना को जागृत रखता है शरीर भरे छूट जाएगा लेकिन चेतना जागृत रहती है जिस इसलिए साहेब कहते हैं न सूरत से देख ले वो देश देखत देखत दीसन लागे मिट गए सकल अंदेश सूरत से देख ले वो देश सूरत से उस देश को देखने का जो विधान है वो गुरु ने दिया है और वह विधान यदि किसी शिष्य को प्राप्त है तो उसका आगे का द्वार खोलता है नहीं तो सारे द्वार बंद हो जाते इसी जगत में ही बंद हो जाएगा तुम्हारे देखते ही देखते बंद हो जाएगा इतना बड़ा विधान सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को दिया और उस विधान को प्राप्त करके ही धर्मदास साहब ने अपने छप्पन करोड़ की संपत्ति को साहेब के चरणों में चढ़ा करके कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं नहीं देख क्यों जानते हो धर्मदास साहब बनिया थे बनिया थे ना कहते जब उस जमाने में उसके पास छप्पन करोड़ की दौलत थी तो, तो वह बहुत बड़ा बनिया है और बनिया कभी भी कोई सौदा करता है तो छप्पन से सत्तावन करोड़ करने के लिए करता है वो पचपन करोड़ वाला सौदा नहीं करता है समझे कोई भी बनिया को दुनिया में देखना जब भी वह दस पैसा भी कहीं लगाएगा तो तभी लगाएगा जब बीस पैसा उसको मिलता है ऐसा नहीं लगाता है तो वो धर्मदास साहब ने देखा कि ये छप्पन करोड़ की दौलत तो मेरे पास है लेकिन इस दौलत से आगे का कोई मार्ग मेरे पास नहीं है इसलिए वो छप्पन करोड़ की दौलत को लगा दिया ऐसा बनिया नहीं लगाता है नहीं? बनिया सब कर सकता है लेकिन सौदा वहीं करता है जहां उसको फायदा होता बिना घाटे का सौदा बनिया कभी नहीं करता समझे दूसरा भले घाटे में चला जाएगा बनिया कभी घाटे में जाता नहीं तो वो तो बनिया था लेकिन ये ये अपने जीवन के आने वाले अंधकार को उसने देखा कि जीवन के आगे जो अंधकार है उस अंधकार में मेरी छप्पन करोड़ की दौलत प्रकाश नहीं डाल सकता उसमें उजाला नहीं कर सकता इसलिए उन्होंने सदगुरु की भक्ति का सौदा किया और बड़ी अच्छी बात उन्होंने जब साहेब उसके द्वार पर पहुँचे तो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही अपनी धर्म पत्नी से है? कोई कोई कोई कोई धर्मदास होता है वही कह सकता है कि अपनी पत्नी से ऐसी बात नहीं तो कोई नहीं कहता एक एक उपनिषद में कथा आती है याज्ञवल्क याज्ञवल्क के पास बहुत से जमीन जायजाद पशुधन थे कात्यायनी और मैत्रेयी उसकी पत्नी थी दो बहुत दिन तक परिवार धन संपत्ति के बीच में रहते रहते संतों का सत्संग सुनते सुनते एक दिन उसको लगा कि मैं कब तक इसी में पड़ा रहूँगा इसलिए इसको छोड़ना है आज आज छोड़ दूँगा तो वो घर में जा कर के अपनी पत्नी को दोनों को बुलाया और कहा कि आज तुम तो मेरी सम्पति तुम दोनों मेरी पत्नी हो तो आधा आधा इस संपत्ति को बांट लो आधा आधा इस संपत्ति को बांट लो क्योंकि अब मुझे लगता है कि इस संपत्ति से मेरा जो आगे का मार्ग है वो चलने वाला नहीं इसलिए मैं सोचता हूँ कि कहें तुम विवाद ना करो क्योंकि जगत में एक ही तो विवाद है संपत्ति का तो ये विवाद पैदा न हो जाए इसलिए तुम जो है इसको बांट लो दोनों पत्नी कात्यायनी और मैत्रेयी एक पत्नी को लगा चलो बंटवारा हो जाए तो अच्छा ही है लेकिन दूसरी पत्नी ने सोचा कि जीवन भर कमाते कमाते हमारे साथ इतना कमा लिया पति देव ने आज क्यों कहता है कि आज संपत्ति को बांट दो और इस संपत्ति से ये खुद बाहर निकलना चाहता है तो उसने इस बात को पूछा कि क्यों ये संपत्ति दे करके तुम बाहर जाना चाहते हो तो उसने ये तो कथा आगे बहुत कह बहुत है रहस्य ये था कि उसने समझाया उसको कि मुझे इस संपत्ति से जो मेरा आगे का मार्ग है उसका समाधान नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तुमको बांट करके मैं आगे निकलूँ यहाँ धर्मदास साहेब के घर जब सदगुरु कबीर साहेब का पदार्पण हुआ तो धर्मदास साहेब को तो पहले दर्शन मथुरा में हो गया था कबीर साहेब का धर्मदास साहेब का पहले दर्शन मथुरा में हुआ था तो उसको तो भक्ति का बीज जग गया था भक्ति का बीज उसी दिन पड़ गया जिस दिन मथुरा में सदगुरु का दर्शन हुआ उस दिन ये भक्ति का बीज उसके अंदर पहुंच गया लेकिन जब सदगुरु कबीर साहेब उनके दर बांदोगढ़ पहुंचे, तो उन्होंने दर्शन किया पूजन किया और अपनी धर्मपत्नी को कहा उन्होंने देखो आज मेरे द्वार पर ये सदगुरु आए हैं मैंने तो निर्णय कर ही लिया है कि मैंने अपने जीवन को तो यहाँ समर्पित कर दिया लेकिन अब तुम तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है यहाँ भी धर्मदास साहेब ने अपनी पत्नी से कहा चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइये लीजिए साहेब का नाम परम पद भाई आज सतगुरु का हाट लगा है हाट कितने तो बाजार एक बाजार में हम जगत का सामान लेने जाते हैं लेकिन आज हमारे ही घर में हमारे ही द्वार पर ये सतगुरु का हाट आया है ये बाजार लगा है तुम सौदा कर सकते हो तो आज तैयारी कर लो लेकिन ये जब बाजार चला जाएगा तो फिर ये सौदा तुम्हें मिलने वाला नहीं है ये धर्मदास साहब ने ये अपनी धर्म को कहा चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए लीजे साहब का नाम परम पद पाई आज साहब के दिए हुए नाम से तुम्हें परम पद का द्वार मिलने वाला है ये सौदा तुम करना चाहते हो तो करो नहीं तो मैं तो इस इस मार्ग पर हूं अपने जीवन को इस चरणों में मैं समर्पित कर दे दिया धर्मदास साहब की पत्नी आमिन की जो मन और मति मन और मति भी धर्मदास साहेब की वचन के अनुसार चल चल पड़ी तो वो दोनों जो है सदगुरु की भक्ति को स्वीकार करके उस मार्ग पर चल पड़े इस जगत में ये बहुत कम होता है क्योंकि यही सबसे बड़ा बंधन है कोई पत्नी गुरु को समझ ले तो पति नहीं समझता पति गुरु को समझ ले तो पत्नी अड़ंगा खड़ा कर देता है ये हम जानते हैं ये बहुत कम परिवार होता है कि कोई गुरु को पति और पत्नी समझ ले ऐसा बहुत कम होता है तो ये धर्मदास साहेब के जीवन में जब सदगुरु का आगमन हुआ तो पति और पत्नी दोनों ने समझ लिया साहेब के मार्ग को और फिर आनंद पूर्वक आनंद पूर्वक वे सदगुरु की भक्ति का निर्वाह किए और निर्वाह करते करते ऐसा निर्वाह किए कि गुरु के बचन को उन्होंने टाला नहीं कभी नहीं टाला जगत टल गया संसार टल गया सब कुछ टल गया लेकिन साहब के बचन को उन्होंने टाला नहीं और अंतिम समय में जगन्नाथपुरी में जाकर गुरुदेव ने जहां आशा बाड़ी गाड़ करके समाधि लगाई थी उसी जगह जाकर के उन दोनों ने समाधि ले ली कितनी बड़ी व्यक्ति ऐसी व्यक्ति ऐसा सर ये सबके जीवन में नहीं आता है एक कहते है हैं ये गुरु की कृपा तो गुरु की कृपा जिसको मिलती है गुरु का आशीर्वाद जिसको मिलता है उसको आगे का द्वार पता चलता है तो ये रहस्य है इस पूजा विधान ये सात्विक जो सद्गुरु कबीर साहब का जो मार्ग है ये गुरु भक्ति का मार्ग है ये सात्विक मार्ग है पवित्र मार्ग है और पूरे संसार में वही भक्ति परंपरा, वही गुरु परंपरा, यही शिष्य परंपरा इस पूरे जगत में आई और आपके मौर्य सष्टापू में भी वही भक्ति विधान आया आप सब संत महान भक्त इस मार्ग पर चल करके आप साहेब के नाम को रोशन कर रहे हैं अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं ये देखकर सुनकर बड़ा ही आनंद का अनुभव होता है कि आप सब स्टापू में भी साहेब के भजन बंदगी और साहेब के उपदेश का पालन करते हैं जो जन भजे सोई जन उबरे या में जीत नहारी साहेब कहते हैं जो जन भजे सोई जन उबरे या में जीत नहारी इसमें जीत और हार का प्रश्न ही नहीं है जो जन भजे सोई जन उबरे जो जिस मार्ग का भजन करता है जिस मार्ग को पकड़ लेता है वो ही उस मार्ग से उबर जाता है पार हो जाता है या मैं जीत नहारी तो ऐसे संकल्प करके गुरु के वचन को सुनना आगे तो बहुत विधान है भक्त साहब की भक्ति के मार्ग पर अब जैसे जैसे आगे समय अभी तो कई प्रोग्राम है आगे समय मिलेगा ऐसे ऐसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ क्या नाम आपका अजीत जी इनका पुत्र धर्मदास जी हैं और इनका नाम आशा अच्छा अजीत आशा और धर्मदास के इस घर में ये पावन अवसर पर सदगुरु की पूजा विधान इन लोगों ने रचना की साहब का खूब खूब आशीर्वाद साहिब के मार्ग पर रहना और भजन रोज करना एक घड़ी भले करो लेकिन रोज करो एक घड़ी एक एक घड़ी भी करना लेकिन रोज करना वो गैप नहीं करना सुबह शाम हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल उसमें गैप नहीं करना सदगुरु की कृपा सब आप पर बरसती रहेगी बोलो सदगुरु कबीर जय करुणामय जय कवि सत सुत गहिला जय जय करुण जय करुणा मय जय समधी सतसुख वितर जय नाथ हो जय करुणा मय जय समधी सतसुख वितर जय नाथ हो जन्म जन मैं सुखी जन जनम जनम से देखे की कासे सुमरो सत जन भी रे कासे सुमरो सत जन भी सरो कबीर का